टॉक, गुरु प्रताप साध की संगति नंबर फाइव यह सूत्र तो बहुत अद्भुत है दीखा एक आत्मा रूप बहुते भयो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 एक स्त्री को भी ना संभाल सके वो गरीब आदमी सोलह हजार होने ही चाहिए इनमें कई दूसरों की पत्नियां थी जिनको कृष्ण कहना तो नहीं चाहिए लेकिन भगा लाए थे कहनी पड़ेगा वचन दिया था युद्ध में